श्री श्रीरामकृष्णकमृत श्रीरामकृष्णकमृते उल्लिखिता स्थान पिचय काटो गोपाल गृह गोविंदद राधाकृष्ण पटलडांग गोविंदचंदतस्विरे काटो गोपाल निवसती स्म सा अमेन ध्यान जप गंगास्नाद तथा इष्टदेवता गोपाल सेवा कुर आसी दिवष्टि वर्ष वय कालेश्री प्रभो दर्शनादन तशन तथा भाव दिव्यदर्शनादीक अभवदी प्रभु राखाचंद्रेन स्वामी ब्रह्मनंदेन सह सकत्म हाटी गोपाल सवा जग्राहत पूर्व दत्त गृह्यामें श्री प्रभु एतत एक आगछत पाणीहाटौ राघव पंडित चिपीटकमोत्सव दक्षिण उत्तर गंगातटे पाहाटी निनंदन वैष्णव रघुनाथद अेष्ठ मस से शुक्लोदश महाप्रभो उपदेशलघन सेंडतया अच्छे चिपीट कोत्सव से आरंभ तस्मा अय दंडमहोत्सव इत्य रघुनाथदातर पानीहाटी निवासी राघवपंडित अस उत्सव से उद्यापन करो इत अब राघवपंडितटकमहोत्सव इनपीय परिवर्तन काले पानेहाटे हा। सैन परिवारण अय उत्सव उद्या श्री श्री प्रभु कतिपय अस्सव हा। हा योगदान मणिमोहन सृहम तथा देंलय पाणीहाटे उत्सव योगदन तृह प्रभु शुभाग देंल दर्शनमक राघव पंडितगृहम पाणीहाटी उत्सव योगदन काले कीतन संदा सह भाविन नृत्यम भा नृत्य गानं चुव अगछति स्म मतिशील देवाल तथा सरोवर त्रशीता दादवर्ष से जून मसल अठादेशी प्रभु स सांगोपांगणिहाटी महोत्सव तवर्तन सामस दें तथा सरोवर दर्शन खडगे श्यामसुंदरमी उत्तरचतुशति परगणाम मंडल खडगरेलस्था क्रोशपरीमू पश्चिम तो गंगाया पूर्वतटें श्री श्री राधाश्यामसुंदर मंदर श्री प्रभुकदा दक्षिणेशरत प्रभु निनंदवीय गोस्वाम सह आगम्य श्री विग्रहदर्शन तथा प्रसाद भोगग्रहणवा पुरुरे चाणक स्थित अन्नपूर्ण मंदर व्याराकपुर दक्षिण तो गंगातीरवर्तनी चाणक स्थने मंदर पंचसप्त काष्टादतम ख्रृष्टवर्षा एप्रिलिलमास अहनी मथुर्मोदये भक्तिम भारिया श्रीमती जगदंब अभूत मंदराभ्यंतरे अन्नपूर्णाग्रह प्रतिष्ठा भूत प्रतिष्ठापन सी श्री प्रभु तत्र तगमत